कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा नमस्कार कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा यह विशेष समर्पण कार्यक्रम आप सुनते चले आए हैं 11 स्कंध के 11 अध्याय में भगवान जहां उद्धव जी ने पूछा था कि प्रभु ये बताइए कि जो लोग बद्ध व्यवस्था में होते हैं, भौतिक दशाओं, सांसारिक दशाओं में जो लोग फंसे रहते हैं, और वो लोग जो मुक्त होते हैं, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है? जो मुक्त होते हैं, वो कैसे उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, कैसे मलते आग नित्य क्रियाएं तो ये तो रोजमर्रा की दिनचर्या एक जैसी दिखती है दोनों में ही तो फिर अंतर क्या है तो भगवान ने सबसे पहले ये कहा कि देखो ये जो बद्ध अवस्था या मुक्त अवस्था ये ऐसी कोई अवस्था होती ही नहीं है वास्तव में जो जीव है ना वो मेरा अंश है और जब वो अपनी गलत पहचान कर लेता ह और शरीर की इंद्रियों की तृप्ति के लिए जब वो भागने दौड़ने लगता है और शरीर से जो उपजते हैं बच्चे पत्नी माता-पिता आदि इन सब की खुशी के लिए जब वो दौड़ता रहता है और सोचता है मैं बस इनका हूँ, तब वो अपनी गलत पहचान कर लेता है और वो फिर सारी उम्र भागता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, विभिन्न प्रकार की वासनाओं की गिरफ्त में रहता है, कामनाओं की गिरफ्त में रहता है, और इसीलिए कहा जाता है कि भाई वो तो संसार दशा में गिर चुका है, भवसागर में गिर चुका है, तो अगर वो अपनी सही पहचान कर ले और वो समझ जाए कि मैं भगवान का शरीर में नहीं हूँ, जब वो इस ज्ञान से युक्त हो जाए तब वो मुक्त कहलाता है क्योंकि अब वो जो भी कार्य करेगा वो इसी ज्ञान के आधार पर करेगा तो वो कार्य उसे बांधेंगे नहीं क्योंकि अब वहां कोई कामना नहीं है कामनाएं हैं तो सिर्फ भगवत प्रसन्नता की तो इसी बात को कुछ और श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं उद्धव जी को दूसरे श्लोक में कह रहे हैं शोक मोह सुखम दुखम देहा पत्तिश्च माया स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः samskritirna tu vastavi कि हे उद्धव जिस प्रकार स्वप्न मनुष्य की बुद्धि की सृष्टि है पर वास्तविक नहीं होता उसी तरह ये जो भौतिक शोक, मोह, सुख, दुख और माया के वशीभूत होकर भौतिक शरीर ग्रहण करना, ये सभी मेरी मोहनी शक्ति की सृष्टियाँ हैं, यानी माया की सृष्टियाँ हैं। दूसरे शब्दों में जिस तरह सपने की कोई असलियत नहीं, वैसे ही भौतिक जगत में भी कोई असलियत नहीं है। तो देहापत्ती, अर्� वो सोचता है कि ये जो शरीर है ना वही मैं हूँ तभी उसे एक शरीर से दूसरे में जाना पड़ता है आपत्ति यानि महान कष्ट दुर्भाग्य क्योंकि जब वो झूठी पहचान कर लेता है तब देह में जो कष्ट होते हैं तो उसे लगता है वो अनुभव करता है कि मुझे ही हो रहे हैं और जो सांसारिक रिश्तों में कोई कष्� कोई दुख आता है तो सोचता है कि ये जो सारे दुख हैं ये मुझे दुखी कर रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ मैं बहुत जल रहा हूँ मेरा ये खो गया मुझे ये मिल गया मैंने कुछ और सोचा था मिला कुछ और है है ना बच्चों ने मेरी परवरिश नहीं की बच्चों ने मुझे देखा नहीं ऐसे ही छोड़ दिया तो ये जो झ� तो माया का अर्थ है मिथ्या धारणा यह सोचना कि भाई कोई भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण के बिना या भगवान के आनंद के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए विद्यमान रहती है यानी जब जीव भौतिक जगत की वस्तुओं को अपनी तुष्टी के लिए इस्तेमाल करता है अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो सब कुछ भगवान के आनंद के लिए है और हम चूंकि भगवान की शक्ति हैं, तो हम भी भगवद आनंद के लिए ही हैं लेकिन हम क्या करते हैं हम झूठे ही इंद्र इंद्रत्रुप्ति भोगने का प्रयास करते हैं तो परिणाम क्या होता है परिणाम होता है बहुत ही पीड़ा जनक, बहुत ही पीड़ाएँ बहुत ही कष्ट बहुत ही क्लेश हमको भोगने पड� तब बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जब वो इन कष्टों को पाते हैं, तो उन्हें इतनी छट पटाहट होती है कि वो सोचते हैं कि कैसे शांति पाऊं। तो इधर उधर वो देखने लगते हैं मार्ग को कि कोई मार्ग मिल जाए जहाँ शांति हो। और ऐसे ही भटकते-भटकते, घूमते-घूमते भगवत कृपा से वो भगवान की चरणों तक पहुंच जाते हैं, भगवत भक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने यूं भी कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि चार प्रकार के लोग मेरी तरफ मुड़ते हैं और उनमें एक होता है आरती, यानी जिसको बहुत जगत के कष्ट मिल रह ये भगवान की कृपा ही हैं कि भाई कष्ट मिले तो भगवान याद आए और हम उनकी तरफ मुड़ गए और चलने लगे उन्हीं की तरफ और फिर चलते चलते परमानंद की प्राप्ति होने लगी वो बात अलग है लेकिन शुरुआत हुई थी उन कष्टों से बचने की एक कोशिश के रूप में तो इस श्लोक में जो स्वप्न का उदाहरण दिया गया है ज हुँ? वो अनेक प्रकार की मोहक वस्तुओं को उत्पन्न करती हैं और हमारी जो दूषित चेतना है हमारी जो दूषित consciousness है वो हमारे अंदर बहुत एक इंद्रत्रुप्ति की झूठी भावना उत्पन्न कर देती है हमें लगता है कि हम बहुत बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो हम बहुत सुखी हैं ये हमारे अंदर एक झूठा अभिमान पैदा हो जाता है। अगर हम महीने में दो लाख चार लाख रुपए कमा रहे हैं या दस करोड़ भी कमा रहे हैं तो हम बहुत सुखी हैं। चाहे सुबह से लेकर रात तक ढंग से दो रोटी खाने का भी समय ना मिले, सोने का भी समय ना मिले, आराम करने का भी समय न मिले, लेकिन हमें तब लगता है कि हम बहुत कमा रहे हैं तो अब कोई कष्ट हमें नहीं प परंतु ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। हम अपने आसपास देखें, दूर-दूर देखें, ऐसा होता नहीं है। राजा महाराजाओं को भी बहुत कष्ट भोगने पड़े। तो ये सब है मृगमरीचि का। अगर भक्ति से विहीन है हम, तो हम जो कुछ कर रहे हैं, वो दूसंग है, वो असत्य है। और इसीलिए, चूंकि जीव भग उसे बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं और जो भौतिक मोह में फंसा हुआ है जीव जो शरीर को मैं मान करके और सांसारिक सुखों को भोगने का अंधा धुन ध्यास कर रहा है अगर उसे बताया जाए कि तुम ये शरीर नहीं हो तुम तो भगवान के अंश हो और अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो ऐसा भजन करो ताकि तुम्हें सच्चिदानंद देहि की प्राप्ति हो, सिद्ध देहि की प्राप्ति हो, नित्य आद्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, और वही परम सत्य हैं, भगवान परम सत्य हैं, तो व्यक्ति जो है वो मानने को तैयार नहीं होता, इतना अंदादुंद वो लगा रहता है, सब कुछ बटोरने में क्या बटोरने के चक्कर में परंतु समस्त कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है ये भूल जाते हैं लोग तो इसलिए ये जो स्वप्न की बात कही भगवान ने कि जैसे ये जो स्वप्न है ये हमारी मोहग्रस्त भौतिक बुद्धि का परिणाम है स्वप्न में हम कभी खुश होते हैं कभी दुखी होते हैं कभी डरते हैं कभी लगता है कितना स लेकिन फिर जब सुबह उठते हैं तो हँसते हैं कि अरे ये तो सपना था हाय कितना सुंदर था टूट क्यों गया आंख खोलते ही कितनी पीड़ा है चारों तरफ ऐसे ही ये बहुत इक जगत है लेकिन सपना या स्वप्न ये तो हमारी बहुत इक बुद्धि की पैदाइश है जो हम करते हैं जो हम सोचते हैं स्वप्न के रूप में वो आ � लेकिन ये जो बहुत एक जगत है ये स्वप्न जैसा जरूर है परंतु इसका वास्तविक अस्तित्व है क्यों क्योंकि ये भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है ये बहुत एक जगत है ना तो ये जो सपना है ये तो टूट जाता है यहाँ कीकत नहीं है लेकिन बहुत जगत बेशक है तो भी ये हमेशा नहीं � बहुत इक वस्तु सारी जो हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। आज आप एक गाड़ी खरीद के लाएं, 15-20-25 साल में वो समाप्त हो जाती है। ये शरीर पैदा होता है, वो भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। हद से हद 100 साल तक और उससे बहुत कम, ये भी सच है। तो यहाँ कोई भी चीज़ है वो रूपांतरित थोड़े समय में देखेंगे तो उसमें फफूंदी लग गई और वो सड़ गया है ना कोई भी चीज यहां स्थाई नहीं है लेकिन भौतिक शक्ति वास्तविक होती है ये तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान से उत्पन्न है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये जो पांच तत्व हैं ये स्थाई हैं है ना कोई भी चीज जो है वो जब उसका अंत होता है तो वो या जल में परिवर्तित हो जाती है या मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है हुँ? या वायु में विलीन हो जाती है तो हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि शरीर को झूठे ही हम आत्मा मान लेते हैं और बहुत एक जगत को भोग की वस्तु मान लेते हैं और ये सब क्या हैं ये हमारे मनोरथ हैं हम अपने मन रूपी रथ पर सवार हैं पर हम अज्ञान, जहाँ हम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे, जहाँ हम अपने नियंत्रक, अपने स्वामी को नहीं पहचान पा रहे, श्री कृष्ण को नहीं जानना चाह रहे, नहीं जान पाते हैं, अज्ञान, यही सब तो मनोरत है, अपने मन के रथ पर सवार होकर और अपने आसपास के जितने लोग हैं, जिनको हम कभी अध्यापक कहते हैं, तो कभी क कभी गाइड कहते हैं, कभी मेंटर कहते हैं, लेकिन उनको भी कोई अध्यात्मिक ज्ञान होता नहीं है, वो भी कुछ ऐसा ही बताते हैं, जिससे या हमारा फेम बढ़े, यानी कि हम प्रसिद्ध हो, या हम बहुत रिच हो जाएं, तो ऐसी समृद्धि से क्या फायदा? क्योंकि ये सब तो समाप्त होने वाली चीजें हैं, है ना? तो म और बहुत सुंदर उपहार हमें प्राप्त हुआ है इससे बड़ा उपहार भगवान हमें दे नहीं सकते भगवान ने मनुष्य योनि दे दी शास्र दे दिए और धाम दे दिया लीलाएं यहां प्रकट कर दी खुद अपने प्रपंच रहित गोलोक से नीचे उतर कर आ जाते हैं अवतार लेते हैं अब कोई कहे कि नहीं श्रीकृष्ण अगर अवतार लेते हैं तो वो भगवान नहीं है, भगवान क्यों नीचे आएंगे? अपने जीवों की दशा देख करके उन्हें अपनी तरफ मोड़ने के लिए वो अवतार लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति दसवीं मंजिल से नीचे चला गया, हम्म, ground floor पर चला गया, तो व्यक्ति तो वही रहता है, वो बदल थोड़े ही जात इस प्रकार की लीलाएं प्रकट करते हैं, इस प्रकार का अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, ताकि कोई व्यक्ति अगर उनके बारे में सुने, तो उनके परायण हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम समस्त भावतिक उपाधियों से मुक्त होकर सर्वव्यापी परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लें, भगवान श्री � श्री राधा भाव भावित श्री कृष्णा तो अगर ऐसा हो तभी हमारा कल्याण हो सकता है याद रखिए